देवी भागवत तीसरा स्कंध भगवान राम पंचोटी में निवास कर रहे थे वहाँ रावण की छोटी बहन सुरपणखा आई कामदेव उसे सता रहा था उन्होंने उसे विरूप बना दिया नाक कान कटी हुई उस राक्षसी सुपर्णखा को देखकर, कर खरदूषण आदि दैत्यों ने अमित तेजस्वी भगवान राम के साथ घोर संग्राम किया वे खर प्रभृति राक्षस असीम बलशाली थे फिर भी मुनियों के हित की इच्छा रखने वाले सत्य पराक्रमी श्री राम के हाथ उन्हें प्राणों से हाथ धोना पड़ा सुरपणखा बड़ी दुष्टा थी वह लंका गई और राम के द्वारा खरदूषण के मारे जाने का समाचार उसने रावण के पास पहुँचाया रावण भी बड़ा नीच था खरदूषण की मृत्यु सुनकर क्रोध से तमतमा उठा तुरंत रथ पर बैठा और मारिच के स्थान पर चला गया मारिच बड़ा मायावी था सीता को लुभाने के लिए सोने का मृग बनकर जाने के लिए रावण ने उसे आज्ञा दी वह मायावी राक्षस तुरंत सुवर्ण में मृग बनकर सीता के सामने पहुंच गया उसके सभी अंग अत्यंत अद्भुत जान पड़ते थे वह कुटी के पास जाकर चढ़ने लगा उसे देख दैव की प्रेरणा से विवश हो भगवती सीता ने राम से कहा स्वामीन इस मृग का चर्म लाने की कृपा कीजिए भगवान राम ने भी कुछ विचार नहीं किया वहाँ लक्ष्मण को रहने की आज्ञा देकर धनुष धनुष्बान उठाया और वे उस मृग के पीछे चल पड़े वह मृग भी करोड़ों मायाओं का पूर्ण जानकार था भगवान राम को देखकर कर वह कभी दिख पड़ता और कभी अदृश्य हो जाता था जो वह एक वन में दूसरे वन में चला गया अब यह मृग एक ही हाथ की दूरी पर रह गया है यह मानकर भगवान राम ने धनुष पर तीक्ष्ण बाढ़ चढ़ाया और उससे उस माया में मृग को मार डाला मरते समय मायावी नीच मृग अत्यंत दुख के साथ बलपूर्वक बड़े जोर से चिल्लाया आ लख्म अब मैं मारा गया वह चिल्ला रहा था तभी उसका वह गगनभेदी शब्द सीता ने सुन लिया यह राघवेंद्र की करुण पुकार है यह मानकर वे घबरा गई उन्होंने अपने देवर लक्ष्मण से कहा लक्ष्मण तुम अभी जाओ देखो तुम्हारे भाई रघुनंदन को किसी ने मारा है सौमित्रे तुम्हें वे बुला रहे हैं शीघ्र उनकी सहायता में जुट जाओ तब लक्ष्मण ने भगवती सीता से कहा माता जनकनंदिनी राघवेंद्र की यह आज्ञा है कि तुम यहीं रहना उनके आज्ञा का उल्लंघन करने से मैं डरता हूँ अगर तुम्हारे पास से नहीं जा सकता तुम धैर्य रखो मेरी समझ से भगवान राम को मारने में समर्थ पृथ्वी पर कोई भी नहीं है अतः तुम्हें यहाँ अकेली छोड़कर राघवेंद्र की आज्ञा का उल्लंघन करके मैं नहीं जाऊँगा